शिव पुराण रुद्र संहिता देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया मुनीश्वर नारद मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है अब और क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने पूछा विधे विद्वान अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए ब्रह्मा जी बोले मुने मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके साठ कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था यह सब वृत्त तो तुम्हें विदित ही है अब प्रस्तुत विषय को सुनो उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया स्वधा की तीन पुत्रियाँ थीं जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था मंझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियाँ थीं उनके मन से प्रकट हुई थी, इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था अतएव ये अयोनिजा थी केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोकमाताएँ हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं सबके सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं मुनीश्वर एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए परन्तु ये तीनों बहनें उन्हें देख भी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 हिमालय गिरि की पत्नी हो उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पुत्री होगी उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी जिनका नाम सीता होगा इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी योगिनी मेनका मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी धन्या तथा उसके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवनमुक्त महायोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मेश्वर सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगलकृत्य सम्पन्न होने के कारण जीवन मुक्ति योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी इसमें संशय नहीं है विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सख तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी वे गुप्त स्नेह में बंध कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा पितरों की मानसी पुत्री ने तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई